विश्वस्य जगत प्रति जगत प्राणत पति यो दस्यून अधरान अवातिरन वो जिसने विश्वस्य विश्वसपूर्ण जगत जगत का जड़ संसार का जड़ पदार्थों का और चेतन पदार्थों का ही स्वामी है यो जिसने प्रथमे प्रथम पहले ब्रह्मणे का अविंदत विद्वानों के लिए किया है विद्वानों को भूमि दिया है इंद्र वह परम ऐश्वर्यशाली इंद्र वो तिरण नीचे गिरा देता है उनको मार दे हवा में अपने सखी बनाने के लिए बाद इसमें कही है कि वह ईश्वर तो के आ, काया जो संसार है स्थावर और जंगम जड़ और चेतन के रूप में है का वो स्वामी है यह पृथ्वी किसी को दे रखी है हुँ। हुँ। विद्वानों को दे दिया है उसने अत वह अत्यंत बलवान होने के कारण को दुष्ट व्यक्तियों को मारता है गिराता है उसको और चौथी बात है हम उस श्रेष्ठ ऐश्वर्यशाली को बनाने के लिए बुलावे उससे और ही बातें हमें समझनी चाहिए कोई भी वहां जितने सारे झगड़े होते हैं प्रमाद दोष बुराई होती है का कारण होता है मैं हूं व्यक्ति अगर उसके ऊपर कोई अधिकारी होता है तो दोष करने से डरता है में जितनी भी बुराईया होती है छल कपट पाप अन्याय सारे ये होते हैं कि संसार ईश्वर को नहीं मानता है भी, भी अधिकारी के सामने या अपने से बलवान के सामने निकाल के काम करते हैं ये सब कहीं पर लेते हैं अवकाश उसके बाद हम इसमें प्रवृत्त होते हैं एक फूल तोड़ना हो तो भी देख लेते हैं कौन देखेगा कौन नहीं ये हमारा स्वभाव है कि हम डरते तो हैं सर्वथा निर्भय नहीं होते हैं। बुराई करते समय हमको डर लगता है, लेकिन है लेकिन कि डर किससे लगता है वो नहीं आता है दिखाई नहीं देता है समझ में पकड़ लेगा वो हम पकड़ के दोष हम से करते हैं ऐसे मानसिक भी करते हैं मानसिक दोषों में भी हम अपने आप अतिरिक्त और किसी को नहीं मानते वहां पर है कि कोई है ही नहीं हमारे अतिरिक्त ऐसा हमको हर लगता है और है कि और कि सब कुछ मेरा ही है हर किसी वस्तु पर हमारा अधिकार है इसलिए हम उसे लेना चाहते हैं कि स्वभाव है कि कोई भी पदार्थ ऐसा ना हो जिसके लिए हमें पूछना पड़े किसी को कारण है कि हम संसार के पदार्थों का स्वामी नहीं मानते हैं ईश्वर को मन के अंदर यह जो दोष है अज्ञान है इस अज्ञान को हटाना चाहिए ऐसा नहीं है इस संसार का स्वामी है है पालक है निर्माता है उसका स्वामी है सारा संसार उसी का है इसमें अपने को ये दिखता है कि संसार किसी का नहीं है है लगता है कभी कभी पृथ्वी को देख के किसकी है लगता है कभी को देख के तो लग भी जाए ये इसका है अपनी अलमारी को देखो अपनी पुस्तक को देखो कपड़े को देखो सूखते हुए की यह है किसी का देखते हैं तो वही भावना नहीं उठती है वहां पर है, ये भी है। तो जैसे कपड़े को देख करके मन में भावना उठती है एक ये इसकी है मेरी है है मेरी यानी किसी किसी ने किसी की तो वो बिना स्वामी के नहीं होती हो वस्तु में तो हमको ये दिख जाता है इसका कोई वहां भावना उठानी है कि किस, इस किसी का है ये कैसे उठ जा किसी का नहीं है ऐसे नहीं रह सकते वहां अगर देखें तो खेत को देख के कभी नहीं लगता है कि किसी का नहीं होगा अन्न को जब देखते हैं तो नहीं लगता है कि किसी का होगा ये को देखते हैं चीज वही है वही नहीं सरकार का भी होता है वो एक व्यापक नियम है लेकिन सरकार भी उसकी रक्षा नहीं करती है अनेक जगह में वहां पर नियम बना रखा है बनाया हुआ है जिस सरा तो बना लिए आपने लिए लेकिन ऐसे भी है ना सारे जितना सागर है उस पर किस सरकार का है किसी एक का सार्वजनिक हो जाता है ना वो तो किसी का नहीं होता है वो सार्वजनिक बन गया वहां तो यही मानते हैं न किसी का नहीं है वो या तो हमारे में से सभी का है या फिर किसी का नहीं है वो खेत तो हमारा है और उसका है लेकिन सड़क किसी का नहीं यही लगता है ना तो है लेकिन वो भावना नहीं जुड़ रही ना जैसे खेत को देख करके भावना एकदम उठ गई ये तो है इसका मालिक है इसका स्वामी है ऐसे जिस डंडा मारती है जब हम उसको नहीं तोड़ सकते पुलिस आ जाती है जैसे सड़क काटते है जड़के लाते है तो आ जाती है पुलिस उसे लगता है ना हमको इसे इन वस्तुओं के प्रति एक जुड़ जाती है स्वतः भावना जुड़ती है कि इसका है ये तो इतना ईश्वर के साथ हमारी जुड़नी चाहिए देख करके चंद्रमा को देख करके सूर्य को देख करके करके हमारे अंदर ये भावना जगनी चाहिए कि ईश्वर का है ये इतना नहीं जगेगी तब तक तो बुराई नहीं जाएगी लूट खसोट जितने भी सारा लूट की वस्तु हो जाती है जिस स्वामी कोई नहीं है उसमें होता है जो लूट सकता है वो लूटे क्योंकि एक को कोई लेने तो देगा नहीं ना जो नहीं देने लेने देगा तो अव्यवस्था होगी कोई भी पहले जो पहले वहां जाएगा वो लेना चाहेगा तो यही प्रवृत्ति तो लूट है और क्या है नियम की कोई चीज लेना यही लूट होती है वस्तुओं पर नियम तो बन नहीं पाता है नहीं बन पाता है इसलिए वहा लूट होती है फिर तो ईश्वर का नहीं मानना चंद्रमा को सूर्यादि को संसार का ना उत्पन्न हो जाएगी अब यह है कि प्रयोग नहीं कर पाएगा तो संघर्ष बनेगा फिर अंदर जो संस्कार उठ गए और अब उसका भोग नहीं होगा तो वो तो अंदर तो करेगा ना उद्भुत जलाएगा वो तपाएगा जो कामनाएं हमारी जग जाती है और नहीं उसकी पूर्ति होती तो जलन होती है फिर अंदर पक रूप में तो ये लगेगा किसी का नहीं है का फिर करेंगे और नेंगे ले नहीं पाएंगे उसको उपयोग नहीं हो पाएगा तो अब क्या वो बकलाट होगी यही चीजें होती है द्वेष के रूप में होती है और नास्तिकता यही से आती है यही क्षेत्री में फिर अत्याचार करने की जो प्रवृत्तियां होती है तय की कोई जीवित रहे मेरे अतिरिक्त की जो भावनाएं है या ईश्वर के प्रति जो अत्यंत कट्टरता होती है वहीं से शुरू होती है उसी का प्रतिद्वंदी है ये कोई है ही नहीं और ये कैसे कह रहा है यह उनसे अपने को अब ये होगा कि कल्पना रूप में नहीं करनी है, है कोई यहाँ लिखा हुआ है अब अब लिखा हुआ होने से मानना नहीं है करना होगा कि वास्तविक में है ये सिद्ध करना पड़ेगा भी भी कह देता है ये तो मेरा है अपने आप को भी लूटने के लिए नाम ले लेता है ना अपने और किसी का कि कम से कम ये तो नहीं लेगा उसका नाम ले नहीं होगा तो मैं ले लूंगा फिर ये जितने भी होते हैं होते हैं ये पहले क्या करते हैं वस्तु का दाम बढ़ा के बोलते हैं कि वो तो इतना मांग रहा है वो मांगता नहीं उसको कहते वो कहता है इससे ऊपर वो मांग रहा है अब उतना पैसा देने के लिए तैयार होता है और उसको देते समय कहता है तुम्हारे साथ तो इतनी बात हुई थी ना होते नियमता वाले में तो कमीशन हो जाता है उसमें नहीं बिना कमीशन के अधिकार नहीं इतना ही है और वो दिखाता है उससे ऊपर उसका अधिकार तो अब जो शेष बच जाता है वहां वो लूटता है फिर ऐसे ही कभी ऐसा भी होता है कहीं पर हम सीधे सीधे नहीं ले सकते उस वस्तु को का नाम ले लेते हैं उस समय ये इसका नहीं है उसका है उसका फिर वो बेचारा रुक जाता है और वो रुक जाता है तो फिर हम ले लेते हैं ये जैसे नदी की जितनी भी है ना अभी पद्धतियां भगवान के नाम पर जानता है कि नहीं है भगवान वो व्यक्ति जानता है कि नहीं लेगा कुछ खाएगा पिएगा लेकिन फिर भी नाम ले रहा है क्योंकि अपने नाम से नहीं मिलेगा इसको कोई नहीं देगा ना इसको ले रहा है और जानता है वो लेना तो है ही नहीं उसको तो इस तरह से आहार में भी ऐसे ही होता रहता है तो ये होता है कि हम पूरे समर्थ नहीं होते प्रतिद्वंदी से सामने वाले से तो ऐसे झूठ होगा हम केवल ईश्वर का नाम करके चल रहे हैं कि उसका है लेकिन वास्तविक संबंध नहीं बना अगर उसके लिए तत्पर हैं, प्रवृत्त हैं, तब इस भावना को रखने में दोष नहीं है पर चल सकते हैं भले ही नहीं जानते हम ईश्वर को नहीं मानते हम ईश्वर को है उपासना प्रार्थना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर का सिद्धि करते हुए मानते हुए सब कुछ करते हुए के लिए प्रयत्नशील नहीं हम है तो फिर यही सारा दोष बेकार है तो हमारा लक्ष्य होता है कहीं पर जाना तो उससे पहले जो कुछ भी है ग्रहण करना उचित है नहीं अगर है वो तो उसके नाम पर किसी का भी ग्रहण करना उचित नहीं है अहमदाबाद जाना हो तो रोजर जाने में रोजर का नाम लेने में कोई दोष नहीं है पहले रोजर ही आएगा रोजड़ का ही नाम लेंगे कि हम रोजड़ जा रहे हैं कोई दोष नहीं है लेकिन अहमदाबाद नहीं जाना हो और फिर कहेंगे कि रोजड़ में जा रहा हूं अहमदाबाद के लिए अब रोजड़ जाना दोष है व्यर्थ है में ईश्वर को नहीं जानना चाहता है नहीं प्राप्त करना चाहता है उसकी सिद्धि करता है वो या उसके नाम पर जो भी समय लगा रहा है वो उसका व्यर्थ होगा चुका है वो नहीं है वो वो अब वो समय लगा रहा है उसके लिए तो ये कपट हो जाएगा अपने लिए ही धोखा है ये लेकिन एक व्यक्ति अभी अज्ञानी है उसको समझ भी नहीं आता है वो अंतिम ईश्वर को नहीं जानता है लेकिन इस नहीं जानता है इसका अर्थ ये नहीं कि छोड़ देना है इसको केवल इतना ही होगा अभी हम उसको करना है मुझे इस दृष्टि से कर रहे पूर्वा पर का संबंध है लक्ष्य का यहां से आरंभिक साधन से संबंध यदि है तो आरंभिक कार्यों को करने में दोष नहीं है लेकिन आंभी कार्यो में शक्ति लगा रहे हैं लेकिन लक्ष्य के साथ नहीं जोड़ना है उसको अब वो व्यर्थ है तो उपासना जो कुछ भी हम अभी करते हैं मान लो ईश्वर को नहीं समझ रहे हैं तो भी दोष नहीं है अगर ना चाहते हैं तब उसको में में प्राप्त करना है। तो नहीं करना है। है। नहीं उस स्थिति में अगर ये कर रहे हैं, तब ढोंग हो जाएगा। यही पाखंड होगा। से ईश्वर को हमें मानना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, चाहिए। जानना लेकिन वास्तविक रूप में हमें करना है कि ऐसा ही है ये और हमको सिद्ध करना है आज नहीं तो कल करेंगे पर करना है हमें इस रूप में ईश्वर क्या है संसार का स्वामी है हमें हर समय दृष्टिकोण बनाता ईश्वर संसार का जड़ का और चेतन का इसलिए स्वामी है मूल रूप में देखो जो है आत्मा अपने स्वरूप में जो है उसका स्वामी नहीं है ईश्वर प्रकृति जो अपने सी में स्वामी नहीं है ईश्वर का या आत्मा का स्वरूप से स्वामी नहीं है आत्मा अगर अपने ही स्वरूप में रह जाए तो इसी रह जाएगा लेकिन ये अपने को जानना चाहता है अपने सुख लेना चाहता है से अब इसका स्वामी हो जाता है वो, क्योंकि इसके नहीं नहीं लाया जाए संसार में, तो उसका कोई गुणों को नहीं जानेगा, उसके गुण प्रकट नहीं होंगे कोई करता है इस कारण से अब वो स्वामी हो जाता है फिर देना नहीं होता तो फिर वो नहीं जीवात्मा नहीं चाहेगा मुझे ज्ञान बल मिले कभी नहीं हम चाहेंगे फिर चाहेंगे कि हमको जानबल मिले और वो केवल ईश्वर से संभव है तो इस कारण से फिर वो अब स्वाभाविक स्वामी हो जाता है हमारा उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है प्रकट करने वाला ना है वो यंत्र तो वो हमारी दृष्टि में वही स्वामी है अभी अपना नहीं था वो दूसरे से ले रखा है प्रकृति को है प्रकृति के जो गुण हैं वो अपने आप प्रकट नहीं कर सकती है, उसको एक एक कारण ही इसका महत्व है। अगर प्रकृति से हम नहीं है, हम मानेंगे नहीं कि है ये। तो हाइय किस लिए रहे हैं? इसकी सत्ता के लिए तो नहीं मान रहे हैं ना उपयोगिता के कारण मान रहे हैं। तो अब हमारे लिए कोई वस्तु अगर उपयोगी हुई और उस उपयोगिता को किसने सिद्ध किया तो अब तो हमें उस अगर हम पे, न, सामान नहीं देते उसको नहीं देते उसको तो वो बना नहीं पाता न, तो बना देता फिर भी हमारे बिना पैसा के और सामान दिए तो उसका दे देते हम अगर पैसा नहीं दे तो उसी का हो जाएगा भवन जो है ना उसका ही होगा पर उसका अधिकार चूंकि हम पहले से काट के रखते हैं क्योंकि वो विवश है वो बना नहीं सकता उसके बिना ऐसे नहीं है उसके में इसलिए उसको हिस्सा देना पड़ता है पहले से नहीं तो उसी का होगा वास्तविक में उसी का है वो उसके भी नहीं, नहीं सकती वस्तु तो स्वामी तो वही होता है लेकिन वही चूंकि विवश है सामान नहीं है उसके पास लेने का नहीं है इस रोक लेगा कहीं से भी रोक नहीं सकता एक तो वो है उसे रोक नहीं सकता प्रकृति ये कोई भी नहीं रोक सकता और दूसरी बात है अगर वो वैसा नहीं करे तो भी कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है तो इसलिए हमें उसको मान लेने में भी दोष नहीं होता है और भी लागू नहीं होता है वैज्ञानिकों पर नहीं होता है ऐसा होंगे इतना अधिकार दिया है पूरा पूरा नहीं होता है तो ऐसे ही चेतनों का भी वो स्वामी हो जाते हैं यहां की दृष्टि से ईश्वर की दृष्टि में नहीं है हमारे लिए तो बोल दिया ना जिसे भवन बनाया तो हमको क्यों देना पड़ रहा है मजदूरी उस, है उसमें उसका उसका लगा है पुरस्कार तो हमें देगा उसमें ये होगा तो नहीं नहीं अपना नहीं है बुद्धि अपनी नहीं है बल अपना नहीं है कही दे रहा है खेत भी उसी ने दिया ट्रैक्टर भी उसी ने दिया बीज उसी ने दिया पानी उसी ने दिया हिस्सा लेगा उस खेत में काम करता है फिर भी आधा ले लेते हैं से पहले वो हो चुका है ईश्वर का अब उस पर नहीं अधिकार हो पा रहा रहा है है को अब करके ये कर रहा है कि तुम इसको चलाओगे इस स्थिति में नहीं होगी ड्राइवर की अब क्या वो जो समय लगाएगा ना उतना ही उसका है बस दे रहा है उसको वो कहीं बीमार पड़ा था और कहीं कुछ मर रहा था वो उठा के उसको होगा उसका उतना भी नहीं बनता है ना वो कहने का था उसको किसी तरह बचा के कहा कि तुम ये कर ले अब कैसे कहेगा कि मेरा अधिकार है इस पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ पैसे दे तू मर रहा था वहां उसका कौन देगा क्या देगा ये ठिकाना नहीं होता इससे पहले यही लागे उठा के इसको रख के सामने नहीं बनता है वैज्ञानिकों का नहीं होता है किसी का लिए हुए है उससे हमारी दृष्टि में है अपनी पहले तुलना कर लो मेरी कितनी शक्ति है हमारी क्रियाओं कितने पर खड़े हैं उसके आगे से गिनती करके देखो सुनने भी नहीं बनता तब फिर इधर तुलना करेंगे तो सारा ही उसी का होगा उसको नहीं करते हैं वो सब भुला देते हैं वो हमको पता ही नहीं चलता है ना उतनी बुद्धि जाती ही नहीं की मैं क्या हूं कैसा था कैसा वो भी पता अपने को देखने में सत्ता भी पता नहीं चलती है तो हम हिसाब क्या कर पाएंगे कि उसने पृथ्वी किसको दी है विद्वानों को दी है यानी विद्वान होते हैं वो, लेकिन मालिक नहीं होते हैं इसलिए तो है, है. वास्तविक में जो शासन होता है वो जो सुख होना चाहिए वो नहीं हो पाता है ना तो रहा है तो वो गलत है वो वस्तु है या कोई भी कार्य है, है या बढ़ नहीं रहा है तो गलत है वो तो ठीक है वो पैमाना तो यही होगा समय होती है, होती मनमानी है। है तो किसी को आदेश नहीं देगा प्रजा को विद्वान केवल संसारक अब करेगा उसके अनुसार उसका इसके साथ संबंध नहीं होगा अनुशासित के साथ नहीं होगा ईश्वर ने ब्राह्मणों को अर्थात विद्वानों को अधिकम सखाए और इस प्रकार से हम उस बलवान को अपनी मित्रता के लिए ईश्वर से मिले हम ईश्वर के प्रति नतमस्तक सदैव